भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति का निर्णय लिया तो सब ओर चिंता की लहर दौड़ गई भगवान बुद्ध ने सबको समझाया अंत में उन्होंने प्रतिमोक्ष की व्याख्या करते हुए संसार को अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया अब सुनिए आगे की कहानी इस भाग का शीर्षक है महापरिनिर्वाण के बाद भगवान बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद सारा संसार ऐसा लगने लगा जैसे बिना चंद्रमा के आकाश पाले से मुरझाए कमलों का सरोवर अथवा तम के अभाव में निष्फल विद्या निर्वाण का समाचार सुनकर आकाश से देवतागण भी उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगे उनमें से एक ने कहा अहो यह सारा संसार नश्वर है जहां मृत्यु के लिए जन्म होता है और जन्म के लिए मृत्यु जो जन्म और मृत्यु दोनों से मुक्त है वही भाग्यवान है देखो ज्ञान की ज्वाला तथा यश रूपी ज्योति को आज काल ने सदा के लिए शांत कर दिया है किसी मुनी श्रेष्ट ने अपनी शद्धान्जली देते हुए कहा, ये संसार असार है, यहां सभी कुछ नश्वल है, जो सारे लोग का गुरू था, वो भी ने आज काल कवलित हो गया अंधकार में डूबे लोक को देखकर अनिरुद्ध ने कहा इस लोक की गति कैसी विचित्र है तथागत ने दुख मुक्त होकर तपस्या की आलस्य मुक्त होकर धर्माचरण किया लोब मुक्त होकर योगा भ्यास किया और अब मुख मुक्त होकर इस शरीर का भी त्याग कर दिया जैसे बुद्धी के बिना विद्या आचरण के बिना क्या तथा दया के बिना धर्म निरर्थक होता है वैसे ही शाक्य मुनि के बिना यह संसार आज व्यर्थ लग रहा है भगवान बुद्ध के निर्वाण का समाचार जैसे ही मल्लु ने सुना वे भी रोते हुए वहां दौड़े चले आए और विलाप करने लगे फिर मल्लों ने मिलकर महामुनि के शव को स्वर्णमय सुंदर शिविका में स्थापित किया विविध प्रकार की सुगंधित फूल मालाओं से भक्ति पूर्वक पूजा की शिविका को श्वेत कपड़े से ढका और जवर डूलाते हुए उसे अपने कंधों पर उठाया भक्ति पूर्वक भगवान बुद्ध की शव शिविका को वे नगर के मथ्य भाग में ले आए फिर वे नगर के नाग द्वार से बाहर निकले और हिरन्य वती नदी को पार किया उन्होंने मकुट चैत्य के पास चंदन अगरू तथा वल्कल आदि से चीता बनाई और उस पर महामुनि के शव को रख दिया दीपक जलाकर मल्लू ने चीता में आग दी परंतु बार-बार प्रयत्न करने पर भी चेता में आग नहीं लगी भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य काश्यप अभी मार्ग में ही था उसी के अभाव में चेता में आग नहीं लग पा रही थी जैसे ही काश्यप दौड़ते हुए वहां आए और उन्होंने अपने गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया चिता में स्वतः ही आग लग गई चिता की अग्नि ने भगवान बुद्ध के शरीर के मांस चर्म बाल तथा अन्य अवयवों को जला दिया परंतु उनकी अस्थियां यथावत बनी रहीं उन्हें चिता की अग्नि न जला सकी चिता के शांत हो जाने पर मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियों को शुद्ध जल से धोया और उन्हें स्वर्ण कलश में रखा उसे अपने नगर के मध्य ले गए लोगों ने महामुनि की प्रशंसा में स्तोत्र गाए किसी ने कहा इस खड्ग में वे धातु अस्थियां स्थापित है जिन्हें चिता की अग्नि नहीं जला सकी किसी ने कहा ये अस्थियां मंगल मैं हैं अमूले हैं हम इन्हें यहां स्थापित कर रहे हैं जिससे संसार को शांति प्राप्त हो किसी अन्य ने कहा अहो काल कितना निश्ठुर है इसने महा मुनि को भी नहीं छोड़ा जिसके धर्म और यश से सारा चराचर जगत चमत्कृत है दादभी मल्लु ने अस्थि कलश के लिए अत्यंत सुंदर पूजा भवन का निर्माण करवाया और उसमें अस्थि कलश स्थापित किया कुछ समय तक मल्लु ने भगवान बुद्ध के अस्थि कलश की विधिवत पूजा अर्चना की परंतु धीरे-धीरे पड़ोसी राज्यों से दूत आने लगे और भगवान बुद्ध की अस्थियों को मांगने लगे एक दिन सात पड़ोसी राज्यों से दूत आए और उन्होंने अस्थियां मांगी परंतु भगवान बुद्ध की अस्थियों के लिए मन में अत्यंत श्रद्धा होने तथा अपने बल पर अभिमान होने के कारण मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियां देने से मना कर दिया और वे लड़ने की तैयारी करने लगे दूत लौट गए और उन्होंने सारी बातें अपने-अपने राजाओं से कही दूतों की बात सुनकर पड़ोसी राजा भी क्रोधित हुए उन्होंने मिलकर युद्ध करने का निर्णय किया वे अपनी-अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ी पड़ोसी राज्यों की सेनाओं ने कुशपुर कुशीनगर को चारों ओर से घेर लिया और वे मल्लों को ललकारने लगे पुरवासी मल्ले भी संगठित होने लगे उन्होंने विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण किए वीरों की पत्नियों ने सैनिकों को तिलक लगाए और रण गीत गाए सभी सैनिक सिंहों की तरह गरजने लगे और शंख बजाने लगे प्रकार युद्ध के लिए तैयार दोनों पक्षों को देखकर करुणा और दया से भरकर द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने सातों पड़ोसी राजाओं के पास जाकर निवेदन किया राजन बाहर, बाहर के शत्रुओं को शस्त्रों से जीतना श्युण सरल श्युण है परंतु परकोटे में बैठे शत्रु को जीतना बाहर बाहर सरल नहीं यदि नगर को घेरकर अंदर के शत्रुओं को जीत भी लिया तो भी वो धर्म युद्ध नहीं होगा इसे निरपराध नगर वासियों की हत्या ही कहा जाएगा इसलिए थोड़ा सोचिए और शांति का उपाय कीजिए शास्त्र से जीते गए मनुष्यों का मन फिर से कुपित हो सकता है परंतु शांति के उपायों से जीते गए मनुष्यों का मन सदा के लिए शांत हो जाता है आप लोग जिस शाक्य मुनि का सम्मान करना चाहते हैं उसी की आज्ञा से उसी के उपदेशों के अनुसार शांति का उपाय कीजिए द्रोण की बातें सुनकर सातों राजाओं का क्रोध कुछ शांत हुआ उन्होंने द्रोण ब्राह्मण से कहा हे ब्राह्मण आप सत्य कहते हैं हम लोगों की धर्म में प्रेम में पूरी आस्था है परंतु हमें अपने बल पर भी पूरा विश्वास है हमने शाक्य मुनि में अतिशय भक्ति के कारण ही शास्त्र ग्रहण किया है हम तो शाक्य मुनि की पूजा के लिए ही लड़ रहे हैं यदि यह कार्य बिना युद्ध के हो जाए तो हमें कोई भी रोध नहीं है आप हमारे दूत बनकर जाइए और मल्लों को समझाइए हमारा उनसे कोई वैर नहीं है हम तो भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहते हैं इस प्रकार पड़ोसी राजाओं से बात करके ब्राह्मण द्रोण कुशीनगर गए और उन्होंने मल्लु को समझाया हे मल्ल नगर के बाहर जो सात राजा अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं उनके पास अमोघ आयुध हैं और उनका बल अजेय है परंतु वे शाक्य मुनि के धर्म के कारण ही डरे हुए हैं वे यहां राज्य प्राप्ति के लोभ से नहीं आए और ना ही अहंकारवश आए हैं भगवान बुद्ध जैसे आपके गुरु हैं वैसे ही वे हमारे भी गुरु हैं और इन राजाओं के भी इसलिए यह राजा भी शाक्य मुनि की अस्थियों की पूजा के लिए आए हैं शाक्य मुनि का उपदेश है कि धन की कृपणता उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा धर्म की कृपणता है राजाओं का संदेश है कि यदि आप भगवान बुद्ध की धातु अस्थियां नहीं देना चाहते तो नगर के द्वार से बाहर आइए और वीर अतिथियों का स्वागत कीजिए द्रोण ने आगे कहा यह इन राजाओं का संदेश है जो सद्भावना और साहस से भरा है मैंने इनकी बातों पर धहर्य पूर्वक विचार किया है अधा मेरी भी बात सुनिये कलह से ना किसी को सुख मिलता है और ना ही धर्म होता है शाक के मुनि ने सदा क्षमा का उपदेश दिया है जिस महा मुनी ने क्षमा से सोयंशंति प्राप्त की और हजारों लोगों को शान्ति प्रदान की उस दयालू के निमित विर्थ रक्त बात उचित नहीं है इसलिए आप लोग इन राजाओं को धातु प्रदान कीजिए यही आपका धर्म है इससे आपको यश मिलेगा यह सभी राजा आपके मित्र हो जाएगे और सारी जलता को शांती मिलेगी द्रून की बातें सुनकर मल्लू का क्रोध शांत हो गया उन्होंने कहा हे विप्रवर आपके वचन बड़े कल्यान कारी है आप हमें सनमार्क पर ले आए हैं आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे इस प्रकार द्रोण के प्रयत्नों से विवाद का अंत हुआ फिर सब ने मिलकर भगवान बुद्ध की मंगलमय धातुओं को आठ भागों में बांटा एक-एक भाग प्रत्येक राजा को दिया गया और एक भाग स्वयं मल्लू ने अपने पास रखा भगवान बुद्ध की अस्थियां लेकर सातों राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने-अपने राज्यों को लौट गए उन्होंने अपनी-अपनी राजधानी में इन अस्थियों पर स्तूप बनवाए और उनकी पूजा की द्रोण ने भी अपने देश में स्तूप बनवाने के लिए वो घट लिया जिसमें पहले सभी अस्थियां रखी थी पिसंद जाति के बुद्ध भक्तों ने भगवान बुद्ध के शरीर की राख ली इस प्रकार प्रारंभ में श्वेत पर्वतों के समान 8 स्तूपों का निर्माण हुआ जिनमें भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी थी द्रोण के घट वाला नवां स्तूप बना और 10वां स्तूप बना जिसमें भगवान बुद्ध के शरीर की राख रखी गई थी स्तूपों के निर्माण के बाद राजा सामंत तथा अन्य सभी जन इनकी पूजा करने लगे स्तूपों पर अखंड ज्योति जलती रहती थी तथा रात दिन घंटे बजते रहते थे कुछ समय के बाद एक दिन राजगृह में 500 बौद्ध भिक्षु एकत्र हुए और भगवान बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धर्म को स्थाई रूप देने के लिए उन्होंने विचार विमर्श किया सभी भिक्षुओं ने मिलकर भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह करने का निर्णय लिया आनंद सदा भगवान बुद्ध के साथ रहे थे और उन्होंने उनके मुख से सभी धर्मों पुदेश सुने थे इसलिए सभी भिक्षुओं ने आनंद से निवेदन किया कि संसार के कल्यान के लिए वे सभी धर्मों पुदेशों को दुहराएं आनंद ने एवं मेर सुतम मैंने ऐसा सुना है इस तरह कहते हुए जैसा भगवान बुद्ध से सुना था वैसे ही क्रमश, प्रसंग, समय, स्थान आदि के साथ सभी धर्मों पुदेश कहे इस प्रकार आनंद तथा दूसरे वरिष्ठ भिक्षूओं ने भगवान बुद्ध के धर्म शास्त्र का स्वरूप निश्चित किया कालान्तर में देवानाम प्रियदर्शी अशोक का जन्म हुआ उसने जनहित के लिए बहुत से स्तूपों का निर्माण करवाया इसके कारण वो चंड अशोक धर्म राज अशोक कहलाने लगा उसने धातु गर्भित स्टूपों से धातु लेकर अनेक भाग किये और उन्हें सेंकडों स्टूपों में थापित किया जब तक जन्म है तब तक दुख है इसलिए पुनर जन्म से मुक्ति के समान दुख कोई सुख नहीं है इसलिए और कौन उतना पूच्च हो सकता है चितना की वो जिन्होंने जन्म, जरा, व्याधी और मृत्यु से स्वयम मुक्त होकर सारे संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाया है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 कलाकार मंजू मैनी नीरज शर्मा शरद तिवारी और कीमती आनंद तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े ध्वनिंकन अमिता भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा